शिव पुराण रुद्र संहिता सनत कुमार जी कहते हैं मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई आकाशवाणी ने कहा महाबली बाण तुम बली के पुत्र हो अतः थोड़ा विचार तो करो परम बुद्धिमान शिव भक्त तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है वे ही सदा रजोगुण सतगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि भरण पोषण और श्रंहार करते हैं वे सर्वांतरयामी सर्वेश्वर सबके प्रेरक सर्वश्रेष्ठ विकार रहित अविनाशी नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है बड़ी के श्रेष्ठ पुत्र उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए महामते मन में जो विचार कर स्वस्थ हो जाओ नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं वे इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे सनत कुमार जी कहते हैं महामुनि इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनुरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया तदनंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे अनिरुद्ध ने कहा शरणागतवश चले आप यश प्रदान करने वाली हैं आपका रोष बड़ा उग्र होता है देवी मैं नागपात से बंधा हुआ हूँ और नागों की विश्वज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ अतः शीघ्र ही पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए सनत कुमार जी कहते हैं मनीश्वर जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्णवर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्र में वहाँ प्रकट हुई उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्म करके अपने वरिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नागपंचर को विदीर्ण कर दिया इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुँचा दिया और स्वयं वही अंतर हो गयी इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए तदनंतर प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाणतनिया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस ऊषा के साथ पूर्व सुखपूर्वक बिहार करने लगे इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपात से बांधे जाने का समाचार सुनकर बारह अक्षोणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को सांस ले भगवान श्री कृष्ण ने सोणित पुर पर चढ़ाई कर दी उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ फिर तो श्री कृष्ण और श्री का बड़ा भयारक युद्ध हुआ दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तमन करके कहा सर्वव्यापी शंकर आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं गिरशाई भूमन आप स्वप्रकाश हैं जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है वे स्त्री पुत्र गृह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते हैं जो अजित्रीय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है भगवान आप गर्वहारी हैं आपने ही तो इस गर्वीले बाण को श्राप दिया था अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए आया हूँ इसलिए महादेव आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए प्रभो मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो महेश्वर ने कहा तात आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्यराज को श्राप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहां पधारे हैं किंतु रमानाथ हरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएँ कैसे काटी जा सकती है इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जिम्हणास्त्र द्वारा मुझे जिम्भृत कर दीजिए तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए सनत कुमार जी कहते हैं मुनीश्वर शंकर जी के यो कहने पर सारंगणी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए व्यास जी तदनंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जिम्भास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाड़ी शंकर पर छोड़ दिया जिस प्रकार श्रीकृष्ण जिम्भास्त्र द्वारा जिम्भित हुए शंकर को मोह में डालकर गदा और रिष्टि आदि से बाढ़ की सेना का संहार करने लगे